द्रम कर्णे श्रिया भद्रं पशे माक्ष स्थिर सुकुस मेरे बार ओ शीय पांडुकोपन पंचम मंत्र के ऊपर भाष्य टीका के विचार चल रहा था जो प्रज्ञान घन विशेषण है उसके विषय में बातें चल रही थी अतएव स्वप्न जागृत जा, स्वप्न जागृत मन स्कना प्रज्ञानी घनी भूता अवस्था अभी विरोप प्रज्ञान घन उचित है भाष्य की मौती ये है किसी भी टीका है अतएव सर्व कार्य प्रपंच जितने भी है सुसूक्त कारणात्मना सुसूक्त अवस्था में चाहे सूक्ष्म कार्य हो चाहे स्थूल कार्य हो और मन के सहित सब कारण रूप में है बीज रूप में है में बैठे हुए हैं इसलिए अतयव का अर्थ किया जागृत वनस्पंद स्वप्न और जाग्रत में जो फैली हुई प्रक्रिया थी मन की चेष्टाएं जो प्रक्रिया थी सबके सब घनी सब, भूतानी व भाष्य में कहा एक हो गए जैसे हो उस अवस्था में ठीक है मैं देखे सुसुप्त सुसुप्त उक्त प्रज्ञा नाम एक मूर्ति एक मूर्तिव पुनर्यथा पूर्व विभाग योग्यक्तम इव लगाया प्रज्ञान घना नहीं प्रज्ञान घन नहीं हुए लगाया अतः सुषुक्त अवस्था में जो बताए गए जो मन के स्पंदन जागृत स्वन के प्रज्ञान जितने भी ज्ञान थे जानकारियां थी ज्ञान थे जितने थे एक मूर्ति हो रखा है एक वृतित्व तो हो रखा है एक भाव हो रखा है वह न वास्तव वास्तव में एक नहीं हो रखे क्यों पुनर्यथापूर्व विभाग जैसे वहां गए बाद में वैसे विभाग हो जाते बाद में जागृत स्वप्न में आते ही वो प्रज्ञा फिर अलग अलग हो जाते हैं इसलिए वास्तव में नहीं है, इसलिए युवाया प्रज्ञान घन जैसा हो गया प्रज्ञान घन यु व ऐसा कहा वाया कहा ठीक आप सुसुक्ति अवस्था कारणात्मक जागृत स्वप्न प्रज्ञा ती भावात्म शब्द अनुबदति जो सुसुक्ति अवस्था है उसको कारणात्मक अवस्था कारण श्रद्धा है जागृत स्वप्न प्रज्ञा नाम तत्व एक जागृत में जितने ज्ञान थे स्वप्न में जो ज्ञान हो रहे थे सब उस सुशुद्ध में एक और विवेक नहीं कर पाते प्रज्ञान घन सव्यता इसलिए प्रज्ञान घन सबवाच्यता है वो अवस्था को प्रज्ञान घन कहते हैं ये जो कहा उसका अनुवाद करते श्रेयम वाच्य श्रेयम अवस्था सा यम अवस्था वही ये जो अवस्था है अवस्था तो है वह अविवेक रूपत्व विशेष तो विज्ञान का अभाव है अविवेक माने ऐसा सामान्य ज्ञान तो है विशेष विज्ञान का अभाव है वहां ज्ञान का अभाव नहीं विषय का अभाव होने से ज्ञान नहीं हो रहा है अविवेक रूपत्वाद प्रज्ञान घन उचते घन उसको एक दृष्टांत देकर के बुद्धि में आविर्भाव करते आरूढ़ करते बुद्धि में बैठाते बात को क्या बोलते हैं यथा इत्यादि कहा यथा रात्र जिससे रात्रि में नैसेन तमसा सर्व घनम इव तत्प्रज्ञान घने व जैसे रात्रि में रात्रि रूपी जो अंधेरा है नैशे नवसा निशा रूपी तम के द्वारा अभिभाज्यमान सर्वं जो वस्तु थे विभक्त तो नहीं हो पा रहे हैं घट है पट पत मठ है, पता नहीं लग रहा है आए तो वस्तु है तो निशा रूपी जो तम है उसके अंधेरा है उसके द्वारा अभिभाज्यमान जो वस्तु है सर्वम घनम इव एक हो गए जैसा लगता है प्रज्ञान घना प्राग्ञा होगा इसलिए उसी प्रकार प्रज्ञान घन होगा प्राज्ञ ही प्रज्ञान घन होगा विश्व तेजस प्रज्ञान घन नहीं होगा अन्य व्यवच्छेद में यहाँ पर एवकार है ये बोलना है ये टिप्पणी में कहा था प्रज्ञान घन प्राज्ञाश प्राज्ञा ऐसा करना कहा ठीक है एवकार ऐसे न आयुग व्यवच्छिक किन्तु अन्य योग व्यवच्छित एवकार भाषा में बोलती है तद्वत प्रज्ञान घन एव प्रज्ञान घन एव माना प्रज्ञान घना प्राज्ञा एव ऐसा होगा जो एवकार दिया है अयोग व्यवच्छेद के लिए नहीं है विशेषण के साथ में जब लग जाए तब उसको अयोग व्यवच्छेद बोलते हैं और यह विशेष के साथ लगाना है प्राज्ञ प्रज्ञा प्रज्ञान घन एव प्राज प्राज्ञा एव प्रज्ञान घन ऐसा होगा जैसे पार्थ एवं धनुर्धर ऐसा बोलते हैं ना अर्जुन ही धनुर्धर है अन्य नहीं ऐसे यहां भी विश्व तेज शादी नहीं प्राज्ञ एव प्रज्ञान घन ऐसा बोला जाएगा यवकार ज्योति उसका अर्थ न अयोगित्ती विशेषण नहीं करना प्राज्ञा मान प्रज्ञान घन होता है अन्य भी होता है ऐसा अर्थ नहीं करना ऐसा नहीं करना जैसे शंकर पांडर एवं बोलते हैं जब संघ जो होता है सफेदी होता है <GThenalobich Hii> बाकी अन्य भी सफेद होते हैं संख्या के विषय में कहा अन्य भी सफेद होते हैं कि पार्थ एवं धनुधर्धर एक ही और कोई नहीं है एक ही है ऐसे उसको अन्य व्यवच्छेद बोलते हैं और संख जो होता है सफेदी होता है और वस्तु तो भी सफेद होते हैं विशेषण में लगने पर ऐसा होता है संख पांडव पांडे विशेषण है का श्वेत ही होता है यह अयोग व्यवच्छेद यहां अयोग व्यवच्छेद नहीं करना मारे प्राज्ञ जो होता है प्रज्ञान घन होता ही है होता है अन्य भी होते हैं यह अर्थ नहीं करना एक कहा जातरम ये वब्द लगाने से अन्य प्रकार नहीं है जाति बने प्रकार अन्य अन्य जाति नहीं बता भविष्य शादी ले लिया जाता है प्रज्ञान में तिर अस्थि प्रज्ञान से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं वहां यह सिद्ध होगा ये कहा ठीक है प्राज से आनंद विकारी कथम आनंद स्वरूप सुखाव्यक्ति प्रतिबंध दुखाभा मय तो गृहत्वा दर्शति एक आनंदमय एक विशेषण और है प्राज्ञ का प्राज्ञ जो होता है आनंदमय होता है ऐसा अब यहाँ कहते हैं जो शंका है मयट प्रत्येक विकार तस्वीर विकार सूत्र के अधिकार में मायड वित भाषा अवक्षा छात्र सुधराता है माय प्रत्य विकार अर्थ में होता है तो प्राज्ञा से आनंद विकार अभाव है क्या सुख का विकार है क्या प्रज्ञा प्राज्ञा आनंद का विकार तो नहीं है वो आनंद का विकार हो जैसे मृतिकाया विकार है मार्तिका घट को मार्तिका बोलते हैं घट को बोलते हैं मार्तिक मृतिका का विकार मृति है तो ऐसा यहां नहीं हो पाता यह शंका है प्राज्ञ से आनंद विकारत्वा भावे प्राज्ञा अगर आनंद का विकार होता तो आनंदमय बोलते ठीक था किन्तु तो आनंद का विकार में सुख का विकार तो नहीं हो वो से कथम आनंदमय तो विशेषण ये आनंदमय विशेषण कैसे लगा दिया प्राज्ञ को मंत्र आनंदमय तो कैसे विशेषण चला ये शंका आ गई इसको उत्तर देना चाहते हैं क्या है तो उत्तर देते हैं स्वरूप सुखा अभिव्यक्ति प्रतिबंध दुखा स्वरूप की सुख की अभिव्यक्ति के जो प्रतिबंधक था दुख, जागर स्वप्न में दुख थे स्वरूप की अभिव्यक्ति होने नहीं दे रहा था दुख था वो जो प्रतिबंधक दुख था उसका अभाव हो गया तो प्रतिबंधक का अभाव होने के कारण से प्राचुर इसलिए क्या करते हैं यहां पर विकार अर्थ में मैट नहीं करना आनंदमय में प्राचुरी अर्थ है तक तो प्रकृति बचने इस सूत्र से मैट बस हुआ अर्थ नहीं मैट समझना एक गृहत्वेश दर्शयती आनंदमय का विशेषण लगे प्राग्ञ का विशेषण आनंदमय लगाया हुआ है विशेषण हो जाएगा प्राचुर्य अर्थ में मैट लेकर के विकार अर्थ में तो नहीं विकार है ही नहीं आनंद का विकार है ही नहीं ये बता रहे मनस इत्यादि मनसो विषय विषय आकार स्पंदन आयास दुखा भावात्नंदमय मन में जो है ना विषय और विषय आकार मन है वास्तव में वस्तु है ही नहीं ये दोनों सुपंदन होना था चेष्टा मन की चेष्टा का आयास जो परिश्रम था वो परिश्रम करना जो भी दुःख का अभाव होने से आनंदमय कहेंगे आनंद, है, आनंद, आनंद प्राय आनंदमय का अर्थ आनंद प्राय प्रायकर आनंद है उसका देखते कामट स्वरूपार्थवाद आनंदमयत्व आनंदत्व एवं इतिहास पूर्ववादी बोलता है महाराज बाइट को स्वरूप में मान ले आनंद को ही आनंद भाई माना जाए में आनंद ही है उसी आनंद को आनंद भाई का है मैट का अर्थ वो प्राधिपति का अर्थ है ऐसा क्यों नहीं माना जाए माया मायट जो आनंद भाई में मायट तो तो है वो मायट स्वरूपार्थ तत्व तो स्वरूप अर्थ है आनंद स्वरूप को ही आनंद कहा ऐसा होना से मय आनंदमय आनंदत्व आनंद तो में ऐसा मत करता आनंद ही क्यों नहीं होगा ऐसी क्यों नहीं किया जाए आनंद भाई आनंद ऐसा क्यों नहीं किया जाएगा तो तरफ ना, न ना, आनंद तो आनंद रूप पूर्ण रूप से आनंद रूप नहीं है वह अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा वहा सुख का प्राचुर्य इसलिए आनंदमय कहा पूर्ण रूप से आनंद और सुख नहीं है क्यों अनात्यंतिकवाद हेतु द्वितीय वास में नहीं होगा विनाशी है विनाशी है थोड़ी देर के बाद में जागृत बाद फिर रोने लगता है विनाशी सुख है इसलिए आनंद स्वरूप नहीं है ठीक है नहीं सुसुप्त निरुपाधिक आनंद तुम प्राज्ञ से अभिगम तुम सक सिद्धांत कह रहे हैं सुसुप्त अवस्था में निरुपाधिक जो आनंद है उपाधि रहित आनंद शुद्ध आनंद जो होता है प्राज्ञों को अभ्यभिगम तुम न सकम ऐसा प्राज्ञों को ऐसा आनंद मिलता है ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता क्यों तस् कारण ते प्राज्ञा कारण कारण शरीर उपाधि है उस्ताद में उपाधि विशिष्ट जो सुख होगा वो मुख्य सुख नहीं होता तस् प्राज्ञ से कारण उपहित कारण उपाधि वाला है वो उस्ताद में कारण शरीर उपाधि है उसकी अज्ञान के कारण अन्यथा अगर पूर्ण आनंद होता उसी अवस्था तो में तो पूर्ण आनंद मतलब हो जाना था यही सिद्धांत अन्य मुक्तत्वा अगर पूर्ण आनंद रूप हुआ होता वास्तव में तो मुक्त हो गया था वो पूर्ण आनंद होना है तो मुक्त होना है जागृत स्वप्न में नहीं आना चाहिए वहां से सुधि में गया हुआ व्यक्ति को अन्यथा मुक्तत्व मुक्त होने से पुनर उत्थान पूर्ण सुख होता उस स्थिति में फिर पुनरुत्थान होना जागृत स्वप्न में आना संभव नहीं न होने से क्या हो आन्द आन्द होगा तस्मात् आनंद प्राचुर्य में वाष्य स्वीकार इसलिए आनंद प्राचुर्य आनंद भाई का अर्थ स्वीकार करना होगा माइंड प्राचुर्य अर्थ में स्वीकार करना ठीक होगा एक नहीं एक कहा अब एक विशेषण और है आनंद भुक्त ऐसा विशेषण है वैश्वान का स्थूल भुगत कहा था और तेजस का कहा था प्रविविक भुक् अब कहते हैं आनंद भुक्त विशेषण है आनंद का भोक्ता बनता है वह आत्मा सुशुक्ति अवस्था में आनंद सुख का भोक्ता बनता है जो कहा वो विशेषण दिखाते हैं एक आनंद भोग यदि विशेष हम व्याचष्ट दृष्टान्त के सहित उसका व्याख्या करेंगे दृष्टान्त देकर बताएंगे कहा यथा भाष्य में कहा यथा लोके निरायास स्थित जैसे लोक में देख रहा है परिश्रम कर रहा था व्यक्ति परिश्रम छोड़ करके जब सोच जाता है बैठा हुआ है तो उसके सुखी आनंद भोग यह सुखी हो गया या आनंद का भोक्ता बन गया ऐसा कहा जाता है परिश्रम था और छोड़ दिया उसने काम करना छोड़ दिया तो वो विश्राम कर रहा है तो आनंद का भुगतान हो गया कहते हैं ठीक इसी प्रकार यहाँ भी जो आत्मा जागृत स्वप्न में मन रूपी उपाधि के कारण घूमता हुआ जीवन तो बन करके घूम रहा था इधर उधर सुख दुख का अनुभव कर रहा था विसर्जन सुखों का दौड़ दौड़भाव कर रहा था थक गया था इसलिए वहां शांत होकर के बैठा हुआ है इसलिए उसका आनंद होता है यथा लोग निरायाश सुखी आनंदभक्त जैसे लोग में परिश्रम रहित होकर बैठा हुआ जो व्यक्ति होगा उसको सुखी कहते हैं आनंद का भोक्ता कहते हैं ठीक इसी प्रकार है ठीक है में देखें इम स्थिति इति सुश्रुतिर उगे तो अत्यंत अनायास रूपा ही इम स्थिति इति ये में कहा था अत्यंत अनायास परिश्रम रहित स्वरूप जो स्थिति है सुसूप अवस्था में प्राप्त करता है इस प्राज्य के द्वारा अनुभव होता है इसलिए आनंद का भोक्ता कहा टीका ठीक कहते हैं अच्छा ठीक में तथा सुसुप्तोपी इतिशेषा जैसे जैसे एक परिश्रम करने वाला व्यक्ति जब काम करना छोड़ देता है तो आनंद आनंदभुक्त बोलते हैं उसी प्रकार सुसुप्त भी ऐसा ही है जागृत स्वप्न में परेशानी हो रही थी उसको मन रूपी उपाधि दौड़ने से उसको भी दौड़ना दोड़, हो रहा था सुख का भोक्ता बना हुआ था उसमें परिश्रम समाप्त होने से आनंद भूख कहा गया यही है दार्ष्टान्त रूपी दिण सिद्धांत में व्याख्या करते हैं क्या व्याख्या किया अत्यंत कहा अत्यंत अनायास रूपाई स्थिति ये जो स्थिति है सुसुप्ति की स्थिति आनंद रूपा स्थिति अनुभूय से अनेक अनुये द्वारा ऐसी स्थिति का अनुभव किया जाता है दुख का नाम निशान नहीं होता उस अवस्था कहा, कहा। में इसलिए आनंदो क्थित रि सुसुप्तिरो लेना है सुषुप्ति को लेना सुषुप्ति अवस्था ऐसी चार सुषुप्ति सुषुप्तिपलक्षता स्वरूपूता निर्देश प्रीति सुसुक्ति शब्द से कह दिया क्योंकि सुसुक्ति अवस्था से उपलक्षित है स्वरूप स्वरूपा स्वरूप है यह प्रेम है वो जो प्रेम है सुसुक्ति से उपलक्षित जो स्वरूप भूता अपने स्वरूप निरतिशय प्रति अतिशय प्रति नहीं निरिशय प्रति ऐसे प्रेम है निर्तिशय प्रेम अपने में होता है अयत्मा पर प्रेमास पद पदम यथ ना भूज भूयासम आत्मनिवीक्षित है पंचदशी में ऐसा कहा है परम आनंद स्वरूप आत्मा ही है विषयों को हम आर्जन करते हैं हम अपने लिए करते हैं अपने प्रेम के लिए करते हैं नहीं विषयों के प्रेम के लिए विषय के साथ प्रेम नहीं करते है हम तो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं अयम आत्मा परानंद परम आनंद स्वरूप तो यह आत्मा ही है अयमात्मा परानंद पर प्रेमास्पद में था अत्यंत प्रेम का आस्पद आश्रय यही होता है बाकी से प्रेम बनावटी प्रेम होता है और अपने वास्तविक प्रेम? प्रेम होता है क्यों आप अपने बारे में क्या होता है मान भूवम न भूयासम कभी, कभी नही सोचता मैं बना रहू मान भूवम मा, मा न भूवम नही भूयासम एवं बना रहू इति आत्मनिवीक्षते अपने बारे में ऐसा सोचता है व्यक्ति अति प्रेम का आस्पद है आश्रय है आत्मा ये, ये सुषुक्ति से उपलक्षित ये अवस्था है है आत्मा स्वरूप है ये कहा कहा अच्छा ठीक आत्मा अन प्राज्य के द्वारा के कथन हो गया अच्छा प्राज नोम संसुप्त पुरुष से तैयारया अतिशयानंद प्रमाण तमाणम जो सुसूपुरुष है सुसूक्ति अवस्था का पुरुष को संसुप्त कहा संसुप्त पुरुष से त्याम अवस्था जो प्राज्ञा है प्राज्ञ है उस अवस्था में सुसूप्ति अवस्था में स्वरूप अतिशयानंद अभिव्यक्ति स्वरूप अपना स्वरूपी है वो सुख अनातिशय आनंद है माना अतिशय सातिशय आनंद नहीं है अतिशय समाप्त है उसमें ऐसा आनंद है ऐसा जो आनंद है ऐसी आनंद की अभिव्यक्ति होती है इसमें प्रमाण बताते है ये अश परमा आनंद ये जो अपना स्वरूप की उपलब्धि जो है ना परम आनंद ही है ऐसा आता है मंत्रो ने कहा ये परमा आनंद इत्यादि श्रुते ठीक है प्राग्याश चेतो इति विशेषण्तरम तदव्या च एक विशेषण और है चेतो मुख चेतना की तरफ द्वार बन जाता है सुशुप्ति अवस्था उस समय चेतना नहीं है मन मन काम नहीं कर रहा मन में चेतना भी नहीं है होश नहीं है होश के तरफ आने वाली अवस्था है वहां से आगे चाहे स्वप्न में आए चाहे जागृत में होश में आएगा वो वो बेहोशी अवस्था है सुषुप्ति यही से एक विशेषण और है चेतोमुख विशेषण है उसकी व्याख्या करते हैं त्याच स्वप्नादी इत्यादि का स्वप्नादी प्रतिबोधम चेत प्रति स्वप्नादी के प्रति स्वप्नादी के तरफ चाहे जागृति की तरफ हो चाहे स्वप्न प्रति उसके तरफ बोधम बोधम प्रतिबोध मैंने जगना होश आवास में आना प्रतिबोध होने के जो हो प्रति जो होगा चेत प्रति द्वारिभूत चेतना के प्रति द्वारिभूत होता है तो होश में आना है स्वप्न में आए चाहे जा, जागृत विषयों का जानकारी प्राप्त करना है उसके प्रति एक द्वार है इसलिए उसको चेतो मुख्य कहा उत्तराख्य को कहा ठीक है देखे। तो हम देखें स्वप्नो जागृत प्रतिबोध शब्द प्रतिबोध शब्द है ना स्वप्नादी प्रतिबोधम प्रतिबोध शब्द है बोधम बोधम प्रति प्रतिबोधम अभ्य भाव समास जागृत के तरफ अथवा स्वप्न के तरफ आने के लिए स्वप्नो जागृत प्रतिबोध प्रतिबोध शब्द जो आया उसके अर्थ यहाँ लेना है स्वप्न में जागृत अवस्था उसके प्रति चेत तत्प्रति द्वार मान जो तो चेतना हानि है स्वप्न के प्रति चेतना या जागरण चेतना उसके प्रति द्वार है तत्पति भूतत्व द्वार भाव तत्व सुसुप्ति के माध्यम से इधर आना है स्वप्न में आना हो या जागृत में आना हो चेतना के प्राप्ति के लिए इसलिए ऐसा कहा नहीं स्वप्न से जागृत द्वारा मंत्र का चाहे स्वप्न अवस्था हो चाहे जागृत हो सुसुप्ति के माध्यम कितना होगा ही नहीं सुशुप्ति के बाद स्वप्न में आए चाहे जागृत में आए आने के लिए ऐसा है संभव नहीं एक तय तत्कार तो क्यों ये जागृत और स्वप्न दोनों के दोनों सुसुप्ति का कार्य है तो कारण अवस्था है कारण से ही कार्य आना है, तो है। अतः सुसुप्ताभिमानी प्राज्ञ स्थानद्व कारण चेतो मुख्य इसलिए सुसुप्त में अभिमान करने वाला जो प्राज्ञ है सुसुप्त अवस्था में जब हम अभिमान करते हैं अज्ञान विशिष्ट होकर उसको प्राज्ञ कहा जाता है प्राज्ञ को तो प्राज्ञ स्थानद्व कारण दोनों स्थानों का कारण है जागृत स्वप्न का कारण है वो तो इसलिए चेतोमुख कहा उसको चेतोमुख में स्वभाव चेतोमुख करके कौन प्रयोग कर दिया गया है ऐसा हो जाता है ये और दूसरे प्रकार अर्थ करते हैं। अभी बेहसी अवस्था में चैतन्य का पता नहीं है सुषुभ अवस्था में जाग्रत सौद्र में चैतन्य की अनुभूति होती है उसके उसके तरफ आता है कम चाहे अथवा प्राकता विमानिना सुसुप्त तो अवस्था में अभिमान करने वाला जो प्राज्ञा उसका स्वप्नम जागृत प्रति क्रमाक्रमाभ्याम आगमनम स्वप्न में आना हो चाहे जागृत में आना हो कभी क्रम से आएगा सु से स्वप्न स्वप्न से जागृत कभी अक्रम भी होगा सुसुक्ति से सिलाई जागृत में आ जाता है क्रमाक्रमाभ्याम कोई नियम नहीं है कि सुसुक्ति से स्वप्न हो गई जागृत में आना हो कभी सुसुक्ति से जागृत में आ जाता है कभी स्वप्न में आता है क्रम हो चाहे अक्रम हो इनको द्वारा यदि आगमनम जो स्वप्न में या जागृत अवस्था में जो आना है तत्प्रति चैतन्य द्वारा उसमें आने के लिए चैतन्य द्वार होगा जो चैतन्य जो चेतन का धर्म जो चैतन्य वही द्वार होगा कैसे द्वार बनेगा टिप्पणी में पांच नंबर में कहते हैं अंतर्यामी रूप में ईश्वर चैतन्य जो अंतर्यामी है ना वही वहां पर उससे जगाने का काम कर हैं अंतर्यामी रूप जो चैतन्य भीतर ही है सबके भीतर रहने वाला अंतरियामी है ये सके आत्मा अंतरियामी अमृत अंद्रे में बहुत कुछ कहा है तो वो जो प्राग्ञ के भीतर भी अंतरियामी छिपा हुआ है तो वो उसको जगा देता है नहीं तो सुषुप्ति इतने आनंद मिल रहा था क्यों छोड़ना चाहता एकाएक जग जाता है तो कोई ना कोई तो वहां जगाने वाला होगा ना तो वो अंदरयामी जगा देता है ये चैतन्य है चैतन्य द्वार बनता है द्वार बन जाता है इसलिए चेतों कहा यह भी आता है ठीक कहते हैं नहीं तथ व्यतिरिका काफी चेष्टा सिद्धती अंतर्यामी के बिना कोई चेष्टा होना संभव नहीं है अंतर्यामी परमात्मा के बिना कोई चेष्टा होना संभव नहीं है आत्मा के सामिध्य पाए बिना कोई चेष्टा कर ही नहीं सकता नहीं तद व्यतिरेक चैतन्य व्यतिरिका काफी चेष्टा सिद्धती अभी प्रत्यय पक्षांतरमा ये दूसरा पक्ष कहते अंतर्यामी चेतन के बिना कोई चेष्टा हो सकती इसको लेकर के दूसरा पक्ष कहा क्षणद्वार अशे स्वप्रादि आगमन प्रति इति चेतो लक्षन, लक्षन। चेतो लक्षण लक्षण लक्षण चैतन्यो द्वार तो बताया था मन के वृत्ति को अव स्वयं चेतन को द्वार बता रहा है अंतर्यामी को इसलिए व्याख्या की इसलिए चेतो मुख कह ठीक भूते भविष्य विषय ज्ञातृत्व तथा सर्वस्विन वर्तमान विषय ज्ञातृत्व अश प्रकर्ष जाना होती प्रज्ञ ये जो आगे प्राज्ञ नाम देना है तो प्रज्ञ क्यों कहते हैं भूते भविष्यते विषये भविष्य विषये ज्ञातृत्व भूत के विषय में जो जानता हो और भविष्य के विषय में भी जानता हो तथा सर्वस्विन अपनी वर्तमान जो जितने भी वर्तमान के विषय में भी जानता हो ज्ञातम अशय है उसी अवस्था वाले को है इसलिए प्रकर्षण प्रकृष्ण विशेष रूप से जानता है इसलिए प्रज्ञा कहा और प्रज्ञा व प्राज्ञात लगा देना प्रज्ञा जैसे बंधुरेव होता है प्रज्ञा सूत्र को ही प्राज्ञ कहा गया प्रकृ्ष्ट, जाना प्रज्ञा प्राधातु से आत उपसर्गे क्या सूत्र है क्या करना क्या तो आतोलोपेटी चल जाएगा प्रज्ञा बन जाएगा और प्रज्ञा व प्राज्ञा अणप्रत्यय लगा देना तद्दीत प्रज्ञा कोई तो प्राज्ञ कहते हैं ऐसा होगा कहा माने भूत भविष्यत वर्तमान सबको जानने वाला वही होता है इसलिए उसको प्राज्ञ कहा प्राज्ञ कहते हैं ये कहा तदेवं प्राग्ञ पदम व्युत्पाद वही जो प्राग्ञ पद है उसकी वित्पत्ति भित्पत, देते हैं ये कहा छह नंबर टिप्पणी तद इत तद इत पाठान्तरम जो तद के स्थान पर कहीं कहीं पाठ मिलेगा तदेवंगठ है कहीं कहीं कहते तद के जगह पर इति शब्द है पाठ कह कह या तो तदेवम है तो कि मिलेगा इतम ऐसा पाठ इति इति इति पाठांतरम शब्द पाठांतर में है तदेवम जगह में इतम ऐसा पाठ कहीं मिलता है पुस्तकों में ऐसा टिप्पणी कारण बताया जाता है तो प्राज्ञप की व्युत्म व्युत्पत्ति देते हैं भूत इत्यादि भूत भविष्य ज्ञातृत्व सर्व विषय ज्ञातृत्व अश मान तीनों कालों का है और संपूर्ण विषम का ज्ञाता होने से इसको प्राज्ञ कहा प्रकर्षण सर्वम जाना प्राज्ञा ऐसा है विशेष रूप से भूतकाल भविष्य वर्तमान जो हुई है जो होने वाले हैं सब को जानने वाला यही है इसलिए प्राज्ञ कहा तो सभी अवस्थाओं में यही जीवित रहेगा आत्मा नित्य है इसलिए प्राज्ञ कहा सुसुप्ते समस्त विशेष विज्ञान प्रमाद कुतो ज्ञातृत्व प्राज्ञा कैसे प्राज्ञा बोले उसको एक भी ज्ञान नहीं है कोई विषय नहीं है फिर उसको प्राज्ञा कैसे बोलते हैं सुसुप्ति के अभिमानी को ये शंका है सुसुप्त समस्त विशेष विज्ञान उपराध कोई भी न घट का ज्ञान है न पट का ज्ञान है न मठ का ज्ञान है कोई विशेष ज्ञान नहीं है किसको को पहचानते उस काल में किसी को पहचानते तो सुसुप्ति नहीं है अगर किसी विषय का ज्ञान हो रहा हो या तो जागृत होगा या स्वप्न होगा हो सुसुप्ति नहीं है सुसुप्ते समस्त विशेष विज्ञान परमात समस्त विशेष विज्ञान जितने भी उपराम है अभाव है सबका कोई तो विशेष विज्ञान नहीं है ये घाट है पट है मठ है कोई तो ज्ञान नहीं है कुतो ज्ञात फिर ज्ञात धर्म कैसे आ गया उसमें ज्ञातृत्व आए बिना प्राज्ञ कैसे बनेगा वो ये शंका ये शंका आ गई इसके उत्तर में कहते हैं सुसुक्तोपी कहा सुसुक्तोपी ही भूतपूर्व गत्या अरे पहले तो जानता था ना विशेष विज्ञान था ना उसको स्वप्न जागृत में पूर्व भूतपूर्व गति से कहा पहले था वो विशेष विज्ञान वाले इसलिए पर प्राग्ञ बोल दिया ठीक है ठीक है यद्यपि सुसुप्त तस्याम अवस्थाया समस्त विशेष विज्ञान अभी रहित होती यद्यपि सुसुप्त पुरुष जो है ना उस अवस्था में सुसुप्त अवस्था में जितने भी विशेष विज्ञान है समस्त विशेष विज्ञान से रहित हो जाता है विशेष विज्ञान नहीं होता अगर विशेष विज्ञान हो तो सुसुक्ति नहीं है तथा फिर भी भूत आविष्परना या जागृत स्वप्न सर्व विशेष ज्ञातृत् भूतकाल में जो तैयार हुई थी जो प्रज्ञा जागृत में हो चाहे स्वप्पन में हो सर्व विषय ज्ञात रक्षा सभी को जानना स्वरूप जो प्रज्ञा थी उसके पास लक्षण गति जो गति है तया प्रकर्षण उस, उसी रूप से प्रज्ञा के माध्यम से प्रकर्षण सर्वम आसमनता जान आती सबको जानता है इसलिए प्राग्ञ शब्द वाच्य गति से कहा प्राज्ञी तभी प्राग्ञ शब्द से मुख्य अर्थत्म तो न सिद्धेती थे आसन किया फिर तो प्राज्ञ जो है ना गौण हो गया भूतपूर्व तरीका से लाए युक्ति से लाए अपने आप को तो बना नहीं हो तर तब तो प्राज्ञा से मुख्यार्थ तुमने सिद्ध थी प्राज्ञ शब्द का मुख्यार्थ में गौण होगा भूतपूर्व गति से अर्थ करना है प्राज्ञा तो मुख्य अर्थ नहीं होगा मुख्यार्थ्ती नहीं, नहीं होगी यह शंका आ गई इसको उत्तर में कहेंगे टिप्पणी एक दो की एक में कहा तर माने मैंने भूतपूर्व गति अपनी किया भूतपूर्व गति स्वीकार करने पर फिर मुख्यार्थ नहीं आएगा प्राज्ञ का ये शंका है मुख्यार्थ तो क्या है दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं मुख्यार था तुम मुख्यमंत्री प्रज्ञाशाली मुख्य माने इतर की व्यावृत्ति करना केवल अपने में सिद्ध करने वाले को मुख्य बोलते हैं वो वो सिद्ध नहीं होगा ये संख्या आ गई इसको उत्तर में कहते अथवा कहते अथवा मुख्य नहीं आता हो तो दूसरे तरीके से अर्थ आ जाएगा प्राज्ञा का ऐसे भाषा में अथवा प्रज्ञा की मात्र अशैव सा असाधारण रूप केवल ज्ञान मात्र स्वरूप इसी का असाधारण रूप इसी का है यही सुसुक्ति अवस्था वाले का है इसलिए प्राज्ञ कहा अन्य का केवल ज्ञान नहीं विषय का सहित ज्ञान होता है चाहे तेजस हो चाहे विश्व हो विषय सहित ज्ञान होगा खाली ज्ञान नहीं होता खाली ज्ञान इसी को होता है किस वक्त प्राज्ञ को इसलिए इसको प्राज्ञ कहा सुसुप्ति अभिमानी को केवल ज्ञान ही ज्ञान होता है विषय सहित नहीं होता निर्विषय ज्ञान होता है इसलिए प्राज्ञ यह अथवा कर्म का प्रज्ञपति मात्रम असैव असाधारण रूप इसका असाधारण इसी का है प्रज्ञपति मात्र जो असाधारण रूप इसी का है अन्य दो का नहीं है विश्व तेजस का नहीं है इसलिए इसको प्राज्ञा ठीक है असाधारण यदि विशेषण द्योतितम अर्थम स्फुटाई थी असाधारण शब्द तो बोल दिया तो इसके द्वारा जो विशेषण लगाया इससे जो प्रकाशित हुआ अर्थ है उसको स्पष्टीकरण करते इतरअ कहा इतरअ विशिष्ट में ज्ञान हम स्थिति जो इतर मन विश्व और तेजस को तो विशिष्ट ज्ञान है शुद्ध ज्ञान नहीं है केवल ज्ञान नहीं है उनको तो घट विशिष्ट पट विशिष्ट विशेषण युक्त ज्ञान है जागृत आदि में केवल ज्ञान होता ही नहीं है ज्ञान होगा तो विषय के सहित ही होगा केवल ज्ञान अवस्था है वो जो सुशुक्ति है इसलिए प्राक इतर इतर मन ये दो विश्व और तेजस के दोनों का विशिष्ट मूल ज्ञान वजती है दोनों में तो विशिष्ट ज्ञान भी है ठीक है आध्यात्मिक से तृतीय पाद से व्याख्या आध्यात्मिक जो है अधिदैविक वाले की चर्चा नहीं की आध्यात्मिक की चर्चा की समष्टि की नहीं व्यष्टि की चर्चा में है अभी हम आध्यात्मिक से तृतीय पाद तो आधविक तृतीय पाद वो तो बन जाएगा ईश्वर किंतु यहां पर आध्यात्मिक वाला तृतीय पाद उसकी व्याख्या तृतीय पाद से व्याख्या चल रही थी उसका उपस्थार करते हैं सोयम कहा सोयम प्राज्ञा तृतीय पाद वही यह जो प्राज्ञा है यह तृतीय पाद है आध्यात्मिक आत्मा के लेकर के तृतीय पाद कहा आगे मंत्र है यामी प्रभवायामी प्रभवात्यो हिभूता तो सर्वेश्वर ये माने अधिदैव से अभिन्न जो अध्यात्म है प्राग्ञ है माने ईश्वर से अभिन्न अभ्याकृत बोलो माया ब्रह्म बोलो ईश्वर को अधिदैव में समस्त रूप में तृतीय पार में ईश्वर होता है उससे अभिन्न जो ये करके बोला गया ये जो प्राज्ञ है ये सर्वेश्वर सबका शासक एक है ये सर्वेश्वर है सबका ईश्वर शासक यही है ऐसा सर्वज्ञा सबको सब सबको जानने वाला भी यही है सबको जानता है और ईश्वर से अभिन्न करके देने पर ऐसी स्थिति आ जाती है और ये सो अंतर्यामी अंतर्यामी भी यही है सबके भीतर में बैठ करके नियंत्रण करने वाला यही है सर्वस्व चाहा हृदय विष्णु इत्यादि यही है इसी को कहते हैं ये योनि संपूर्ण प्राणी मात्र जितने उत्पन्न उत्पन्न होते हैं सबके कारण है। यही से उत्पन्न होना है, है। से होना में सारे खो गए थे जागृत में आ जाते हैं, कहां से आते हैं? उसी से तो आते हैं वहीं खोए थे वहीं से आते हैं ये सही योनि सर्वस्व सबके योनि कारण यही है प्रभव अत्यय भूतान माने प्राणियों के जो उपादान कारण जिसको बोलते हैं निमित्त अभिन्न उपादान कारण यही है उत्पत्ति और अप्यय माने प्रलय भूतों का स्थान यही है यही से उत्पन्न होना है यही लय होना है प्रतिदिन ये दिखाई पड़ता है वहीं से उत्पन्न होते हैं स्वप्न और जागृत रूप में शरीर आदि में आ जाते हैं फिर शरीर खोकर के वही पहुंच जाते हैं सुश्र के प्रभव अत्योग प्रभव यानी उत्पत्ति स्थान को प्रभव अप्यय लय हो जाते हैं जिसको उसको अप्यय उस कहते हैं भूतों का उत्पत्ति और लय का स्थान यही है माने उपादान कारण यही है कोई भी व्यक्ति कहीं उत्पन्न होगा अपने उपादान कारण से ही उत्पन्न होगा वही लय होगा सबको उपादान कारण यही है ये यह बोला जाता है ठीक नहीं सह आदिदेन अंतरिया गृहत्व दर्शति खाली प्राग्ञ विशेषण नहीं है समझ समझ्राइए ये जो ये सा सर्वे आदि विशेषण है प्राज्ञ को बोला जा रहा है उसके साथ अभेद करके अभेद ग्रहण करके विशेषण्तर दर्शति विशेषण है अंतर्यामी के साथ में अवेद करके जो आदिदेवी अंतरियामी है उसके साथ अवैध करके विशेषण दिखाते हैं यह सही क्या राशि ने कहा यह सही स्वरूपावस्था ये जो स्वरूपावस्था है अपने स्वरूप में अवस्थित है उस अवस्था में प्राज्ञा स्वरूपावस्था प्राज्ञा से स्वरूप में अवस्थित है अब आदि शरीर में नहीं है वो अपने स्वरूप में है उस काल में वहां मनुष्यत्वादि दिखता ही नहीं वाजता ही नहीं तो वो प्राज्ञा होता ही नहीं उस काल में विश्व या तेज होगा अगर किसी शरीर विशिष्ट बनकर के घूम रहा हो उस काल में प्राज्ञा नहीं होता उसमें तो विश्व ही जस, स्वप्न अवस्था हो तेजस जागृत हो रही विश्व ये सही ये जो प्राज्ञ है स्वरूपावस्था अपने स्वरूप में अवस्थित है यही स्वरूपावस्था है सर्वेश्वर अपने स्वरूप में अवस्थित जो प्राज्ञ है यही सर्वेश्वर है अंतर्यामी के साथ अभेद करके कहा मानी समष्टि के साथ में अभेद करके वृष्टि को कहा जाए सर्वेश्वर है से भेद जात अधिभूत अधिद जितने भी है सबका विशेष जितने भी है भेद वर्ग जितने सबका यही है शासक है अधिदेव अधिदेव के साथ सबका शासक यही है केवल अधिभूत ने अध्यात्म ने अध्या माने अधि अधिद अधिभूत अध्यात्म सबका शासक यही है वेद जात से यही है सर्वेश्वर सबका ईषिता है शासक है नहीं नहीं तस्तंत्र तो अन्य इससे कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जैसे अन्यों का होता है द्वैतवादियों का होता है वो केवल निमित्त कारण मानते हैं ईश्वर तो को उपादान कारण नहीं मानते हैं शासक तटस्थ होता है उनके यहां उपादान कारण शासक नहीं होता न्याजाई का आदि के यहाँ वो ईश्वर तो तो को निमित्त कारण में रखते हैं अन्य होता ये जो प्राज्ञ है प्राज्ञ से भिन्न को शासक मानते हैं जगत का नियामक किसको मानते हैं प्राज्ञ से भिन्न को मानते हैं कौन <etus foreign language> नैयाई का आदि ईश्वर को मानते हैं यहां प्राज्ञ को ही कहा जा रहा है माने ईश्वर जीव को एकता मानते नहीं वो भेद मानते हैं इसलिए जगत का शासक ईश्वर को मानते हो तटस्थ तटस्थ तातस्त जो ईश्वर है उसको मानते हैं और यहाँ का क्या है वेदांत में निमित्त अभिन्न उपादान कारण आत्मा ही होता है प्रकृति से प्रतिक्रिया अनुप्रोता तो ऐसे ब्रह्मसूत्र आता है केवल निमित्त कारण नहीं है या आत्मा प्रकृति भी है उपादान कारण भी है ऐसा ब्रह्म सूत्र में है तो भाषण में कह रहे थे नई तस्मात यह तस्मात जातंत्र भूतो न इससे अतिरिक्त तो कोई नहीं है यही प्राज्ञ ही है सबका सब शासक अन्य शाम विभा जैसे अन्यों का होता है से अतिरिक्त अतिरिक्त होता होता है होता है ईश्वर किंतु जैसे ऐसा नहीं है यही है सबका शासक यही है क्योंकि अभेद नहीं मानते भेद मानते हैं है जीव ईश्वर की भेद मानते हैं इसलिए उनको अलग करना पड़ता है हमारे यहाँ अभेद है इसलिए ईश्वर से अभिन्न अंतरिया जो प्राज्ञ है यही संपूर्ण जगत ईश्वर यही है क्यों तो छांदवे परिसर ने देखा प्राणबंधन भी सौम्य मना ऐसा सब्रया है जो तो उद्दावल ऋषि अपने वहां पर प्राणबंधन भी सौम्य मना का मना मनोविशिष्ट जीव प्राण माने या परमात्मा प्राण शब्द का तो परमात्मा है ब्रह्म सूत्र में निर्धारण किया है आकाश स्थलिंगात सूत्र होगा उसके आगे अतएव प्राण ऐसा सूत्र आएगा आकाश शब्द स्थान थान पर ब्रह्म का लिंगा मिलता है ज्ञापक मिलता है तो आकाश शब्द ब्रह्म ब्रह्म का वाचक होता है स्थान में भूताकाश का वाचक नहीं होता ऐसा आया आकाश स्तन ब्रह्म लिंगा, आकाश ब्रह्म है कोई अन्यात को प्राण्याद यदि यदि ही ऐसा आकाश होने से वहां पर माने प्राण अपान क्रिया कौन कर सकता यदि आकाश न होता था वह आकाश माने आत्मा परमात्मा न होता वहा आकाश करता आत्मा ऐसे ऐसे श्रुतियों में आकाश शब्द परमात्मा में अर्थ किया है ब्रह्म सूत्र में निश्चय किया उसी प्रकार प्राण शब्द का भी अतएव प्राण में वही सूत्र में कहा प्राण शब्द भी स्थान पर आत्मा में प्रयोग है परमात्मा में अत्या प्रयोग है जैसे केनो परिस में सौ प्राण से प्राण आया वो प्राण का भी प्राण है कहा कौन है वो आत्मा के लिए कहा सौ प्राणस्य प्राण ऐसा तो यहां भी ये शाम छानद में प्राण बंधन हुए सोम्य मना कहा एक शैल पक्षी के उदाहरण दिया एक पक्षी का उदाहरण दिया हुआ है एक पक्षी पैर में धागा बांध दिया गया है वो लंबी धागा है लंबा है धागा बांध दिया हुआ है खोटे में कहीं बांध दिया है उसको वो भागना चाहता उड़ता यहा वहा वहा वहा वहासों दिशाओं में घूमता हुआ कहीं आकाश में रहने का स्थान मिलता नहीं जिस खोटे में बंधन था वही खोटे में आकर के बैठ जाता है थकने पर इसी प्रकार जीवात्मा है मन मना मनोविशिष्ट आत्मा मन उपाधि वाला आत्मा जीवात्मा जो तो है ये जो जागृत स्वप्न में मन के साथ दौड़ता हुआ थक थक जाता है थकने के बाद में प्राण में आकर के आश्रित हो जाता है आत्मा में अपने स्वरूप में आकर के आश्रित होता है ये जो प्राण बंधन में संबंध का हिसाब सुशक्ति अवस्था में अपने स्वरूप में आकर के बैठ जाता है ठीक है प्राण बंधन में संबंधित स्त्रुतियां ऐसी श्रुति है माने अन्य द्वैतवादियों का जैसा नहीं माना आत्मा और ईश्वर में भेद नहीं यहां अभेद करके कहा सुषुप्ति अवस्था को लेकर के आया प्राण बंधन में स्वयं सुसिद्ध काल में प्राण बंधन वाला हो जाता है इसका जब मन माने मनोविशिष्ट जीव अपने स्वरूप में अपने आत्मा में एक होकर भी जाता है सुसिध व्यवस्था में ऐसा आया कहा अयमयी सर्वस्व सर्व ज्ञाता अयवय यही जो प्राज्ञ आत्मा है सुश्रुतिकालीन आत्मा सर्वस्व सर्वभेदावस्था संपूर्ण प्रपंच जितने भी हैं, सर्व प्रपंच भेद प्रपंच जितने भी हैं, सभी उसका अवस्थित होता हुआ ज्ञाता हो जाता है सब स्थित होकर सब के सबके भीतर वही अंतरिया रूप से बैठ करके सबके ज्ञाता यही हो जाता है ऐसा सर्वज्ञ सबका ज्ञाता बनता है इसलिए सर्वज्ञ हो जाता है अंतरिया ब्राह्मण सिद्ध हो जाता है सबके भीतर है पृथ्वी में जब पृथ्वी जिसका शरीर पृथ्वी है पृथ्वी नहीं जानती है पृथ्वी को जो जानता है ये सत्यात्मा अंतरिया इत्यादि आता है कहा अयम ये वही है जो प्राज्ञा यही सर्वस्व सर्वभेदावस्था संपूर्ण जगत का संपूर्ण भेद मान प्रपंच जितने भी जगत प्रपंच विस्तार है उसमें स्थित होता हुआ ज्ञाता सबके भीतर बैठ करके ज्ञाता है ये सर्वज्ञा इसलिए सर्वज्ञ इसलिए इसको सर्वज्ञ कहा दिया अंतर नियंताप ये सो अंतरयामी अंतरअुप्रविश्य सर्वेशा भूता ये सो अंतर्यामी शब्द है मंत्र में यही अंतर्यामी है सर्वज्ञ भी है और अंतर्यामी भी है क्यों अंतर्यामी ये अंतर्यामी अंतर अंतरअुप्रविश्य सब प्राणी के एक एक बोलते हैं ना कण कर्ण, कर्ण में इसको तो बोलते है किंतु तो मान्यता कम है वही ये सो अंतरियामी अंतरअुप्रविश्य सबके भीतर में बैठ करके गामा विषय भूताया पुष्णामी चौषधी सर्वा शुभ गुत्वा गीता में बहुत कुछ कहा है पृथ्वी में घुस करके सबको धारण करने वाला भाई ऐसा बोलते अंतरियामी रूप से बैठते है सब सर्वत्र है ये सो अंतरयामी अंतर अनुप्रवेश सर्वेशा भूता नाम भीतर में घुस करके जो भूत जहाँ है उसके भीतर आत्मा ही है वैसा होकर के सबका कर नियंत्रण करने वाला अंतरियामी वही आत्मा है प्राग्ञ है नियंत्र है नियंत्र यतोक्तम सभेदम जगत इति योनि इसलिए सभेद तत्त्व विशेष के साथ में सभेद हो जाता है जगत जितने भी विशेष हैं सब इसी से पैदा होते हैं इसी से पैदा हो जाता है इसलिए जगत का योनि भी है कारण भी है सर्वस्व योग प्रभत्तिण और अपयाने प्रलय कारण ये दोनों वेदों प्रभाप्योग भूता नाम येद संपूर्ण भगवंती भूतानी जितने भी होने वाले वस्तु हैं या वस्तु सबका उत्पत्ति भी यहीं से होना है लाय भी यहीं होना है उत्पत्ति और लाय दोनों के कारण यही है ठीक है भाई स्वरूप उपाधि प्राधान्यम अवधू या चैतन्य प्राधान्यम या कहा ऐसे ही स्वरूपावस्था होकर के क्या करता है जब अपने स्वरूप में स्थित हुआ है उस काल में सबका ईश्वर बनता है कहा कहते हैं जब तक तो वो उपाधि को प्रधानता करके बैठा है उस काल में वो शासक नहीं बन पाता उपाधि से अपने को प्राधान्य में लाता है वो जब तब वो सबका शासक हो जाता है क्योंकि कहीं कहीं ईश्वर से सृष्टि कहते हैं कहीं कहीं माया से सृष्टि कहते हैं वेदांत मतलब ऐसा आता है क्या माना जाए दोनों में है माने अद्धाकृत माने अज्ञान विशिष्ट चेतन को अभ्याकृत कहते हैं दोनों मिलकर के है एक दोनों मिलकर के है कभी माया को प्राधान्य दे, दे देते हैं तो माया से सृष्टि ऐसा बोल देते हैं कभी चेतन की प्राधान्य करके सृष्टि की बात कहते तो ईश्वर से सृष्टि कहते हैं ईश्वर मैंने मिला हुआ ही है यही कहा यहां यही बोला जा रहा है ये ठीक कहते हैं स्वरूपावस्तत्व भाष्य में कहा था ना ऐसा ही स्वरूपावस्था सर्वेश्वर कहा था, था साधित भेद जाते सर्विता ही कहा था अपने स्वरूप में अवस्थित होने पर माया में माया के प्राधान्य देने पर सबका ईशिता नहीं हो सकता सर्वज्ञ नहीं हो सकता सबका शासक नहीं हो पाता कंतु अपने स्वरूप में जब स्थित होगा माया को गौण करके अपने प्राधान करेगा उस काल में सबका ईश्छिता हो जाता ई कहा स्वरूपावस्थात्व उपाधि प्राधान्य स्वरूपावस्था अच्छा कैसे होता उपाधि के प्राधान्य को निकाल करके हटा करके अब या चैतन्य प्राधान्य जब चैतन्य को प्राधान्य करेंगे उस स्थिति में स्वरूपावस्था अच्छा माना जाता है सुसुप्ति अन्यथा स्वातंत्र बताया अगर उपाधि को प्रधानता देंगे तो स्वातंत्र कैसे आएगा प्राधीनता आएगी फिर सर्वेश्वर नहीं हो पाएगा वो उपाधि को गौण करके जब चैतन्य को प्रधानता दे उस काल में सर्वेश्वर हो जाता है या नैया नैयायिका देम ईश्वर से आतिष्ठे नैयायिक आदि जितने भी हैं द्वैधवादी ये ईश्वर को तटस्थ मानते हैं अपने स्वरूप नहीं मानते हैं भिन्न मानते हैं अपने स्वरूप से भिन्न मानते हैं ताटस्तम ईश्वर से आतिष्ठन थे तद आयुतम ऐसा करना ठीक नहीं है वो नैयायिकों का जिस ढंग से चलना होता है अपने से भिन्न ईश्वर को मानते हैं ये ठीक है। कल्पित भेद हम मानते हैं वो वास्तविक भेद इतना अंतर है भेद हम भी मानते हैं जीवेश्वर में भेद है कल्पित भेद है कल्पित भेद, भेद तो ज्ञान से चला जाएगा वास्तविक भेद ज्ञान से नहीं जा सकता वो वास्तविक भेद मानते हैं पारमार्थिक भेद मानते हैं उनके मत में हमारे मत में इतना अंतर भेद हम भी मानते हैं कल्पित वेद मान के चलते हैं उपाधि के कारण भिन्न दिख रहा है किंतु वास्तव वही है घटाकाश मठाकाश आदि महाकाश घटाकाश दृष्टान्त है तो महाकाश से घटाकाश भिन्न दिखता है क्यों उपाधि के कारण जो रट बना दिया उसको एक ही देखना हो उपाधि तोड़ दो वास्तव तो में वेद है कल्पित तो वेद है हमारे यहाँ उनके यहाँ वास्तविक वेद है ये कहा नैया इका नैया एक आदि जो द्वैतवादी लोग हैं जो ईश्वरवादी हैं जितने सांख्यत तो ईश्वरवादी ने वो तो नहीं आएगा यहाँ ईश्वरवादी जितने भी द्वैतवादी है ईश्वर ताटस्थम आतिष्ठ में मान ईश्वर को ताटस्थ मानते हैं तटस्थ मानते निमित्त कारण मानते हैं निमित्त मानते हैं तटस्थ मानते हैं तद अयुक्त यही प्राज्ञ ही ईश्वर है ऐसा नहीं मानते है तद अयुक्त उनका कहना ठीक नहीं क्यों पत्युर पत्युर इति न्याय विरोधा मानी ईश्वर में ऐसा करना ठीक नहीं ब्रह्मसूत्र है टिप्पणी में अर्थ कर देंगे उसका ये I mean, oh of right. oh sure oh. mm. जो न्याय है ब्रह्म सूत्र पर विरोध होता है उपादान कारण भी नहीं है वो और जीव से भी भिन्न है वो उपादान से भी भिन्न है जीव से भी भिन्न है वो तटस्थ होता है लेते हैं जगत का निमित्त कारण मानते हैं उपादान भिन्न सदी उपादान कारण से भी भिन्न हो ईश्वर को उपाधान कारण नहीं मानते हो और जीव से भी भिन्न हो उसको कहते हैं ईश्वर ईश्वर का लक्षण ऐसा करते हैं उपाधान कार्य से भी भिन्न हो वो ईश्वर होता है ऐसा चार की टिप्पणी ब्रह्म सूत्र अर्थ करते हैं पत्युर ईश्वर से निमित्त काल मात्र न उचितम जैसे नई आयु को ईश्वर को केवल निमित्त कारण माना है जैसे प्रलय काल में परमाणु बिखरे हुए है पार्थिव परमाणु जलीय परमाणु भी ये परमाणु तेजस परमाणु बिखरे हुए होते हैं स्तब्ध होकर के बैठे हुए हैं हलचल क्रिया नहीं है उस काल में ईश्वर के मन में एक हो है। के हाँ इच्छा हो ये जुड़ जाए होने पर वो जुड़ने लग जाते हैं अपने आप जुड़ते हैं ईश्वर जोड़ता नहीं ईश्वर की इच्छा कारण है। ऐसा मानते हैं तो निमित्त कारण नी ईश्वर ही जगत बनना नहीं है उनके यहां तो जगत किससे बनता है परमाणु से बनता है वादान कारण उनका कोई संबाई कारण कहते हैं वो, वो है तो परमाणु है उनके यहां ईश्वर नहीं इसी का खंडन ब्रह्म सूत्र में किया है पत्यु और पति पति शब्द का पत्यु पति जो मालिक है संसार का मालिक ईश्वर निमित्त कारण मात्र न उचित केवल निमित्त कारण मात्र कहा उचित नहीं है यह ब्रह्मसूत्र का अर्थ है, है। पत्युर असामंजस्य क्यों न उचित हम अभिगं तुम ऐसा स्वीकार करना उचित नहीं निमित्त कारण मात्र कहना मानना ठीक नहीं तथा तो सद ही असामंजस्य अगर निमित्त कारण मात्र माने तो असामंजस्य होगा क्या होगा रागदेव शादी द्वेषयुक्त होता है लोक में देखा है कहते हैं तो कुमार होता है निमित्त कारण घर का निमित्त कारण होता है रागद्व शादी द्वेष है कि नहीं उसके पास तो ईश्वर भी अगर केवल निमित्त कारण होगा जैसे कुमार है वैसे होगा जैसे जुलाहा होता है कपड़ा बुनने वाला वह रागद्वेष रहित होता है क्या रहता है ठीक इसी प्रकार होगा ईश्वर पे की आपत्ति आ जाएगी असामंजस्य यही उसका अर्थ कर रहे हैं ब्रह्म सूत्र का पत्युरी कारण मात्र तुम न उचित अभ्युम ईश्वर को निमित्त कारण मात्र स्वीकार करना ठीक नहीं होता उचित नहीं क्यों तथा सती अगर निवित केवल निमित्त कारण मानने पर क्या होगा असामंजस्य सामंजस्य नहीं होगा संगति युक्त नहीं क्यों लोके निमित्त कारण भूत कुलादिनाम लोक में जैसे घट बनाने के लिए निमित्त कारण कुलाल होता है और उपादान कारण वृत्ति का है तो निमित्त कारण भूताल आदि नाम लोक में देखा है निमित्त कारण स्वरूप जो कुलादि हैं ये सब राग द्वेषादि कौन प्रसिद्ध राग द्वेषादिमान होते हैं किसी के साथ राग होगा किसी के साथ द्वेष होगा ऐसे होते निमित्त कारण ऐसे देखे गए वैसे ईश्वर को भी मानेंगे तो वो भी वही स्थिति आ जाएगी राग द्वेष से ग्रसित मानना पड़ेगा तद्व ईश्वर से आप तब, तब प्रसजा उसी प्रकार को ला ला के समान ईश्वर में भी तब प्रसजा मान राग देशादि प्रसज आपत्ति आ जाएगी है तथा चाहे ईश्वर तो राग देशमान होगा तो फिर ईश्वर तो चला जाएगा वहां रागदेश वाले को ईश्वर कहेंगे क्या पर तो ईश्वर की सिद्धि नहीं होती केवल निमित्त कारण मानने पर यह दोष है पत्त्य और जैसे अध्यय सूत्र में ऐसी व्याख्या की बात ये कहा नहीं रागादिमान ईश्वर भक्त मरदे का जो राग देव साधी से उगता हुआ ईश्वर कभी हो ही नहीं सकता हो तो नहीं आए के मत से यह स्थिति आ जाएगी इसलिए उनके मत मानना ठीक नहीं है तटस्थ केवल निमित्त कारण मानना ठीक नहीं है इसलिए प्रकृतिस्थ प्रतिज्ञा अनुरोधाद सूत्र को लेने से पड़े उपादान कारण भी है प्रतिक्ञा छानब प्रतीज्ञा की है और दृष्टान्त देकर के प्रतिक्ञा की सिद्धि की है उत्ताल ऋषि ने इत्यादि ये नै तस्मात इत्यादि कहा भाष्य में क्या था नै तस्मात जा अनुभव इस प्राज्ञा से अतिरिक्त ईश्वर नहीं है वास्तव में अलग नहीं है औपाधिक रूप में है वास्तविक अलग नहीं है जैसे अन्यों का है नैयायिकों का है नैयादि का ऐसे विरोध से भी देखे ब्रह्मसूत्र का विरोध दिखाया पहले अब श्रुति का विरोध भी है अगर ईश्वर से ईश्वर को तटस्थ मानेंगे निमित्त कारण मानेंगे अलग मानेंगे ये प्राज्ञा ही ईश्वर नहीं मानेंगे ऐसा सर्वेश्वर करके ये प्राज्ञा के प्रकरण में प्राज्ञ है उसके लिए कहा की चर्चा है उसी को से पकड़ना है अगर इसको प्राज्ञा इस नहीं मानेंगे तो क्या किस्सा आ जाएगी विरोध होगा न तस्ताटस्थम ईश्वर विरोध श्रुति का विरोध होने से भी ईश्वर को तटस्थ नहीं मानना चाहिए यह प्राज्ञ ही ईश्वर है यही मानना चाहिए एक कहा प्राण एक बात से बहुत दिया प्राण बंधन भी सौम्य मन एक सुसुप्ति काल में मन माने मनोविशिष्ट जीव जो होता है जागृत स्वप्न में घूमता घूमता घूमता थका हुआ होता है सुख का भोगता हुआ थका हुआ होता है और कहीं आश्रय नहीं मिलता उसको रहने ठिकाना नहीं में, में, में अपने स्वरूप में जाकर बैठने पर शांति मिलती है हाँ एक धागा में बना हुआ पक्षी का दृष्टान्त देकर के समझाया है दाल ऋषि ने खेत <coughs> के कारतम अज्ञातम ब्रह्म या प्रकृत जो ब्रह्म है उसको प्राण शब्द से लेना है प्राण शब्द से कहा गया ब्रह्म है अज्ञात ब्रह्म अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म सुश्रुति में अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म में कौन को इसने जो जागृत स्वप्न में जीवत्व तो बनकर घूमता था वहां ब्रह्म भाव में रहेगा अज्ञात अज्ञात ब्रह्म में रहना है प्रकृतम अज्ञात ब्रह्मा ये जो प्राज्ञा शब्द चल रहा था प्रकरण चल रहा था जिसे अज्ञातम ब्रह्म में यह सदैव सौम्य आशीत इत्यादि जो प्रकृता ब्रह्म के प्रकरण था वहां उस प्रकर में छो में प्रकृतम अज्ञात परम ब्रह्म सदाख्य जिसको सत शब्द से कहा था छादो के में सदैव संवेदम से आरंभ किया जाए उसी में आया आगे जाकर के प्राण बंधन में बाद में आता है सदाख्य जो ब्रह्म है सत्य सदैव संवेद मग्रसित ने सद कहा सृष्टि के पहले सत्य सत से ही सब सृष्टि माने सत्य अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म अज्ञात ब्रह्म है कारण ब्रह्म है सदाख्यम प्राण सब्जम सदाक्ष ब्रह्म वही प्राण सबसे कहा प्राण बंधन होकर प्राण करता सदरूप से जिसको पहले कहा छानद उसको प्राण सबसे कहा है ब्रह्म को कहा अज्ञात ब्रह्म को कहा है तदबंधनम वही अज्ञात ब्रह्म बंधन होता है इसका जीव का बंधन बद्यते अश्विन इति बंधनम मैने बंध धातु से लूट प्रत्यय किया है अधिकरण आकम है कर बद्यते अश्विन बंधन बध जाता है जिसने उसको बंधन कहा किस में बन जाता है प्राण में। प्राण माने तो अज्ञात ब्रम में बन जाता है कहा सुख की अवस्था है इसे प्राण बंधन परिवशति व्युत्पत्ति है बंधनम अस्वीन परिवशित इति व्युत्पत्ति है ऐसी से बंधन शब्द का होगा अधिकारण जाना कहा नहीं जीव से परमात्मा अतिरिक्ण परिवशनमती जीव के रहना परमात्मा के अतिरिक्त रूप से कहीं रहना होता ही नहीं परेशान रहता है जागृत स्वप्न में जब जीवत्व में रहता है परेशान होता है जब वो सुषुप्त में जाता है तो कितने अनुभव होता है परमात्मा रूप में होता है कि तो अज्ञात परमात्मा कैसे परमात्मा अज्ञात विशिष्ट परमात्मा ऐसा होता है नहीं जीव से परमात्मा अधिक्र परिवशा में अस्त वो उसका व्यय भी ना इसको कोई शांति नहीं है परिवेशित हो ही नहीं सकता मन या मन सबल भी आया प्राणबंधन भी सौम्य मना आया मन से प्राण मन तो अज्ञात ब्रह्म हो गया श्रुति का अर्थ करना है प्राणबंधन भी सौम्य मना का तो प्राण का अर्थ अज्ञात ब्रह्म ठीक है और मन का मन तद उपहित जीव मन शब्द लेना उसको उपाधि वाला उसको उपहित जीव को लेना है मन मन शब्द स्वप्न में जो मन उपाधि वाला हो करके जीवत्व जीव को लेना है चैतन्यम जीव चैतन्य है वो मन शब्द अत्र प्राण शब्द आध्यात्मिक परस्ा मन सब्देश जीव शब्द स्वीन परिविध वस्तु भेदो नास्ती दोतित मंत्र में किया है जीव में और ईश्वर में भेद नहीं किया है प्राणबंध नि मना करके सिद्ध किया गया अत्र माने इस मंत्र में प्राणबंध नि जो सूत्र है इस मंत्र में ये मंत्र में प्राण शब्द से अध्यात्मिक अर्थ है प्राण शब्द का अर्थ आध्यात्मिक अर्थ आना चाहिए यहां होता है प्राण परस्पर प्रयोग आध्यात्मिक प्राण शब्द का प्रयोग किया परमात्मा ने ऐसा किया हुआ है परमात्मा ने प्रयोग कि तो कि तो किया, किया है जितने प्राण माने आध्यात्मिक प्राण शरीर के भीतर होने वाले वायु को प्राण मानते हैं सभी किन्तु ऐसा प्राण सब मुख्य था किन्तु यहाँ प्रयोग किया कहा परमात्मा ने किया है और मन सब से जीवस मन सबसे सभी जानते हैं यहाँ जीव को लेना है सब जीव से तस्वीन परिवशान विधान उस प्राण में अविधान कहा मन शब्द से कहा गया जो जीव है उसको प्राण में जाकर के परिवशन उतार कहा सुसूप अवस्था के समय में दिखाया है छानब इसलिए वस्तु तो भेदो रास्ते इसलिए जीवात्मा परमात्मा में वास्तव भेद नहीं है सिद्ध किया है ये जो में इत्यादि द्वारा प्राज्ञा इसम सा और ये प्राज्ञा का तो अन्य विशेषण भी है यह सब सर्वेश्वर एक हो गया आगे अयमेव ही सर्वसावस्तो ज्ञाता यही सबका ज्ञाता है सार्वज्ञ बोलने के लिए कहा यही ये सार्वज्ञ है ये दूसरा ऐसा में वही यही जो जीवक बन के बैठने वाला जो अभिज्ञ बना हुआ है जो यही सर्वस्व भेद भेदावस्था सभी भेद अवस्थित होता हुआ सभी विशेष अवस्थित होता हुआ ज्ञाता सबको जानता है सभी जागृत स्वप्न आदि में बैठ करके जानने वाला सर्वज्ञ कहा कह रहे नो अवधारण न आयमेव, अयमेव सर्वस्य करके जो एवकार लगा दिया यही सर्वज्ञ है यही सर्वज्ञ है ऐसा तो ठीक नहीं होता व्यास पराशरादि न जाने कितने सर्वज्ञ का है ये सब अयमेव ही सर्वज्ञ कैसे होगा, यही प्राज्ञ यही सर्वज्ञ है ऐसा कहना बनता नहीं क्यों तो कहा टीका में कहते हैं व्यास पराशर प्रवृत्ति राम अन्य सर्वज्ञ तो प्रसिद्ध है इतिहास में व्यास है पराशर है बहुत सारे जिसे ऐसे जिसे सर्वज्ञ है वो ऐसी कोई इसी को ही प्राज्ञ को ही अयवे वर्वज्ञ कहना बनता नहीं यार लगाना बनता नहीं शंका करके विशेषण लगाते हैं सर्व वेदावस्था सभी जागृत स्वप्न सुसुक्ति आदि सभी में रहता हुआ सभी का जानने वाला यही है अंद्रिया तो एक विशेष ये सिया गया ये विशेष हो तो दिखाते का समय हो गया ओं भद्र कर्णे श्रोयाम भद्रे मन जगत स्थिर ओ शि